भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनषद द्वितीय ब्रह्मण जनक उपस जनको भयदेह कुछादुपावर्पच नमस्ते सुग्यवलख्याधी स होवाच यहा वै सम्राण महामध्वाशन रथम व नावधितैताूदत्मा वृंदारक आढ़्य सन्नधीत वेद उक्पनिषत्क विमुच्यम क्वेशसी ना हम तद्भगवन् ग्यामी वैते हम तदक्षा गम्यसी ब्रवी तो भगवान विदयराज जनक ने कुर्च नामक एक विशेष प्रकार के आसन से उठकर कर याज्ञवल्क के समीप जाकर कहा याज्ञवल्क आपको नमस्कार है मुझे उपदेश कीजिए उस याज्ञवल्क ने कहा राजन जिस प्रकार लंबे मार्ग को जाने वाला पुरुष सम्यक प्रकार से रथ या नौका का आश्रय दे उसी प्रकार तो इस इन उपनिषदों उपासनाओं से युक्त प्राणादि ब्रह्मों की उपासना कर समाहित समाहिश्चित हो गया है इस प्रकार तो पूज्य श्रीमान अधीत वेद और उक्त उक्तोपनिषद जिसे आचार्य उपनिषद का उपदेश कर दिया है ऐसा हो गया है इतना होने पर भी तो इस शरीर से छूट कर कहां जाएगा जनक भगवान मैं कहाँ जाऊँगा सो मुझे मालूम नहीं है याज्ञवल्क अब मैं तुझे यही बतलाऊँगा जहाँ तू जाएगा जनक भगवान मुझे बतलावे जनकोह वै देह यस्मा स विशेषणा सर्वाणी ब्रह्मा जानती याज्ञवल्क तस्मा आचार्यक जनक कुर्चा दासन उप उपसमीप अवसर्पन् पादतनर्थ वाचोक्तवान्न नमस्ते तोभ्यम अस्त हे याज्ञवल्क अनुमा मामित्यर्थः इति शब्दो साध्यानुषाथी माथे शब्दों जनको सामने जनकोह जो चूंकि याज्ञवल्क विशेषणों के सही संपूर्ण ब्रह्मों को जानता है इसलिए जनक आचारक ज्ञानित्वाभिमान को छोड़कर कुर्च आसन विशेष से उठकर उसके समीप जा अर्थात चरणों में गिरकर बोला, hey तुम्हें नमस्कार है, अनु अर्थात मेरा अनुशासन करें। इससे इति शब्द वाक्य की समाप्ति सूचित करने के लिए है स्वच्छ याज्ञवल्क यथा वे लोके हे सम्राट महांतम दीर्घ मध्वेशन गमेशन रथम व गम्य नाव व गम्य सदधितैता युक्तानि उपासीनः सत्मा आतंत में उपनिषद्भि संयुक्ता न कव समाहितः एवं, एवं बिंदारक पूज्यच्चाढ़ न दरिद्रतर्थ अधिकताषद आचार्युभ्य तमुक्तनिषद उस याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट लोक में जिस प्रकार महान यानी लंबे मार्ग को जाने वाला पुरुष स्थल से जाने पर रथ और जल से जाने पर नौका का आश्रय ले उसी प्रकार तो उन उपनिषदों उपासनाओं से युक्त इन ब्रह्मों की उपासना करके समाहित चित्त हो गया है अर्थात उन उपासनाओं से अत्यंत संयुक्त चित्त हो गया है केवल उपनिषदों उपासनाओं से समाहित संयुक्त ही नहीं है इसी प्रकार बृंदारक पूज्य और आढ़्य अर्थात श्रीमान भी है भाव यह कि दरिद्र नहीं है तथा तू अधित वेद जिसने वेदाध्ययन कर लिया है ऐसा अधित वेद है और उक्तोपनिषदत्व जिसे आचार्यों ने उपनिषदों का उपदेश कर दिया है ऐसा तो उक्त उपनिषद है एवं सर्व विभूति सर्विभूतिसंपन्नों सन् भय अध्यस्थ एवं परमात्में विनाथ एवं यावत् यम न वेषि इतस्मा विमुच्यम ऐसा भी नवरथस्थनी सव कस्म्य किं वस्तु प्राप्सी इस प्रकार संपूर्ण विभूतियों से संपन्न होने पर भी परमात्मा का बोध हुए बिना तू भय के मध्य में ही स्थित है अर्थात तब तक तो तू अकृतार्थ ही है जब तक कि परब्रह्म को नहीं जानता तू यहाँ से इस देह से छूटकर इन नौका और रसस्थानी उपासनाओं से समाहित होकर कहाँ जाएगा किस वस्तु को प्राप्त करेगा नाहम तदवस्तु भगवान पूजावन वेद जाने यमिष मिति जनक हे भगवन हे पूज्य मैं उस वस्तु को नहीं जानता जहाँ कि मैं देह छोड़ने पर जाऊँगा अथ यद्यव न जाने यत्र जानेशे यृता अहम वै तेतुभ्यम तद वक्षा यमिष्यसी ती याग्ञबल अच्छा यदि तू यह नहीं जानता कि कहाँ जाने पर तू कितार्थ होगा तो मैं तुझे वह स्थान बताऊँगा जहाँ तू जाएगा ब्रवी तो भगवानी यदि प्रसन्नो माम प्रति जनक यदि मुझ पर प्रसन्न है तो भगवान मुझे उसका उपदेश करे सुनो याज्ञवल सुनो दक्षिण नेत्रस्थ इंद्र संक पुरुष का वैना स योजन दक्षिणे क्षन पुर वाएत संत इचक्षते परे न परोक्ष प्रिया इव देवा प्रत्यक्षद्विष यह जो दक्षिण नेत्र में पुरुष है इंध नाम वाला है उसे इस पुरुष की इंध होते हुए भी परोक्ष रूप से इंद्र कहते हैं क्योंकि देवगण मानो परोक्ष प्रिय हैं प्रत्यक्ष से द्वेष करने वाले हैं इंधो वै नाम इंध इतवनामा यक्षुर्वै ब्रम्हेति पुरोक्त आदित्यार्गत पुरुष स एष योये दक्षिणोंक्ष अक्षण विशेषेण व्यवस्थि स च सत्यना तं वै एं पुरुष नाम गुणवाद इति तमींधम सतमींद्र इत्याचक्षते परोक्षेन जस्मात् पर प्रिया दवा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षनाम ग्रहण द्विशतीस वैश्वा नत्म संपन्नों इंधो नाम नाम इंध ऐसे नाम वाला है ही ब्रह्म है ब्रह्म इस प्रकार जिस पुरुष का पहले वर्णन किया गया है वह यह है जो कि विशेष रूप से दक्षिण नेत्र में स्थित है वह सत्य नाम वाला है दीप्ति वाला होने से इसका इंध यह प्रत्यक्ष नाम है उस इस पुरुष को इंध होते हुए भी परोक्ष रूप से इंद्र ऐसा कहते हैं क्योंकि देव गुणमानो परोक्ष प्रिय हैं प्रत्यक्ष द्वेषी हैं प्रत्यक्ष नाम ग्रहण से द्वेष करते हैं यह तो वैश्वा आत्मा को प्राप्त हो गया है वामले इंद्रपत्नी तथा विराट का परिचय और उन दोनों के संस्ताव अन्न प्रावरण और मार्ग आदि का वर्णन अथई तद वाम क्षणी पुरस्वरूप पत्नी विराट तय सावो येषोतर्य आकाशोथनोरेत योदिंडोथतोरेतरण यदेतृदे जालकोरैषा सृति संचरणीया यद्यार्ध् नाड़्युच्चरती यथा केश सहस्रधा एवंताहिता नाड्योन्तरह प्रतिष्ठिता धमंतेता एक तस्मादेश प्रविवक्ता हतर इहस्मान शरीर आत्मन और यह जो बायु नेत्र में पुरुष रूप है वह इस इंद्र की पत्नी विराट अन्न है उन दोनों का यह संस्थाव मिलन का स्थान है जो कि यह हृदयांतर्गत आकाश है उन दोनों का यह अन्न है जो कि यह हृदयंतर्गत लाल पिंड है उन दोनों का यह प्रावरण है जो कि यह हृदयांतर्गत जालसा है उन दोनों का यह मार्ग संचार करने का द्वार है जो कि यह हृदय से ऊपर की ओर नाड़ी जाती है जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त हुआ केश होता है वैसे ही ये हिता नाम की नाड़ियाँ हृदय के भीतर स्थित है इन्हीं के द्वारा जाता हुआ यह अन्न शरीर में जाता है इसे से स्थूल शरीराभिमा वैश्वानरसे यूक्ष्मदेहा सूक्ष्मतर आहार ग्रहण करने वाला ही होता है अथई तत्मे क्षण पुरुषा से पत्नी यम वैश्वान संपन्नोशी तस््र से भोक्तम भोग्यैशा पत्नी विराड़म तदे भोग्यवाद तदेत चात्तापक मिथुन स्वप्ने कथम तोरेशंद्राण्य इंद्र से चैस संस्ताव संभूय युवाते अोनम स एक संस्ताव कसौ येषोत आकाश अतर्हृदयृद से मसपिंड मध्ये और यह जो वामनेत्र में पुरुष रूप है वह इसकी पत्नी है तुम जिस वैसा आत्मा को संपन्न हुए हो उस भोगता इंद्र की यह भोग रूपा पत्नी है भोग्य होने के कारण विराट अन्न है वह या अन्न और सत्ता स्वप्न में एक मिथुन होते हैं इस प्रकार इन इंद्राणी और इंद्र का यह संस्थाव है जहां दोनों मिलकर एक दूसरे का संस्थाव प्रशंसा करते हैं वह संस्थाव कहलाता है वह संस्थाव क्या है जो कि यह हृदयांतर्गत आकाश है अंतर हृदय में अर्थात मांस पिंड रूप हृदय के भीतर अथई नयोरेतन वक्षमाणम भोज्यम स्थितेतु कित येषोनहृदिंडो लोहित, लोहित एवा, पन्नो लोहित द्वेधा पिंडाकारापन्नो लोहितंड अं तदधो गच्छति यथूल तदो गतनिना द्वेधा धरीणमते यो मध्यमो रस स लोहिताद्रिक्रमेण पांचभति शरीर उपचिनोतिष रसोहितंड इंद्रस्िंगात्मनो हृदय मिथुनीभूत यम तेजसमचक्षते सोरीद्रेन्द्राण्योद मिथुनीभूत सूक्षमाशु प्रविष्टः स्थिति हे भवति हेतु तदेतदुते इत्यादि और इन दोनों का यह आगे कहा जाने वाला अन्न भोजयानी स्थित का हेतु है वह क्या है जो कि यह हृदय के भीतर लोहित पिंड है पिंडाकार को प्राप्त हुआ लोहित ही लोहित पिंड है खाया हुआ अन्न दो प्रकार से परिणित होता है जो स्थूल होता है वह नीचे चला जाता है और जो दूसरे प्रकार का होता है वह पुनः अग्नि से पचाया जाकर दो प्रकार से परिणित हो जाता है जो मध्य रथ होता है वह लोहित क्रम से पाँच भौतिक पिंड रूप शरीर को पुष्ट बनाता है और जो सूक्ष्मतम रस होता है वह हृदय में मिथुन भाव को प्राप्त हुए लिंगात्मा इंद्र का या लोहित पिंड है जिसे तेजस कहते हैं वह सूक्ष्म नाड़ियों में अनुप्रविष्ट होकर हृदय में मिथुन भाव को प्राप्त हुए उन इंद्र और इंद्राणी की स्थिति का कारण होता है यही बात अथैन योरे तदन्नम इत्यादि वाक्य से कही जाती है किंचान्यत अथैनयोरे तत्वम भुक्वत स्वतोश्च भवति लोके किम् तदीह यदेतंतर कल्पय श्रुतिदी अनेक नाडी छिद्र ज्वालकम् बहुतत्वाज्वालकम इसके दूसरी बात यह है यही इन दोनों का प्रावरण है लोक में भोजन करने वाले और सोने वालों को प्रावरण आच्छादन होता है श्रुति उसी की समानता की कल्पना करती है यह वह प्रावरण क्या है यह जो हृदय के भीतर जाल सा है अनेक नाड़ी छिद्रों की बहुलता होने के कारण जाल के समान है अथई नयो रेशा श्रृतिर्मार्ग संचरतो नएती संचरणी स्वपना जागृत देशागमन गमन का सा श्रृति सति येसा हृदया हृदयदेशर्ध््वामुखी सती उच्चनाडी तस् पारण मद उच्य से यहाँ शस्त्र भवति एवं सूक्ष्म अच्छा देहश से संबंधिनो हिता नाम हिता ख्या्यंसपिंडे प्रतिष्ठिता विप्र हृदया सर्वत्र कदम के सर्वत एक ना अत्य सूक्ष्म गच्छति और यह उनकी स्वृति यानी मार्ग है इससे संचार करते हैं इसीलिए यह संचरणी अर्थात स्वप्न से जागृत देश में आने का मार्ग है वह मार्ग क्या है जो कि हृदय से हृदय देश से ऊपर की ओर नाड़ी जाती है यह उसका परिमाण बतलाया जाता है लोक में जिस प्रकार सहस्त्रों भागों में बांटा हुआ केस अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है उसी प्रकार इस देह से संबंध रखने वाली ये हिता हिता नाम से विख्यात नाड़ियाँ सूक्ष्म होती हैं तथा ये हृदय के भीतर मांसपिंड में प्रतिष्ठित है कदम्ब पुष्प की केसर के समान ये हृदय से सब और फैली हुई है इन अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियों से जाता हुआ यह जा अन्न शरीर में सर्वत्र जाता है तदेतत देवता शरीरम अनेन ना दाम भूते तदेतरम दामभूते नोपचीम ठषति नोपचितः स्थूल नान्ये नोपचि पिंड इदताशर लिंगं स्वप्न नन्न्य नोपचि ठति पिंडोपचयक्य प्रववपुरषादीस्थूल अपेक्ष्य लिंग ततोपि सूक्ष्मतर अतः प्रवक्ता हिंड तस्वक्ता हाददी प्रवक्ताहारतर एस लिंगात्मा अस्मा शरीरा शरीरमे शारीरम तस्मा शरीरादत्मनों वैश्वानर तेजस है सूक्ष्मांडोपचितो भवती वह यह देवता शरीर इस भूत अन्न से बढ़ता पुष्टि है अतः पिंड स्थूल अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है यह देवता शरीर रूप लिंग देह सूक्ष्म अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ स्थित रहता है मलमूत्रादिस्थूल भाव की अपेक्षा तो पिंड की वृद्धि करने वाला अन्न भी सूक्ष्म ही है उससे भी लिंगदेह की प्राप्ति करने वाला अन्न तो अत्यंत सूक्ष्मतर है अतः पिंड सूक्ष्महारी है उस सूक्ष्महारी से भी यह लिंगात्मा सूक्ष्मतर आहार करने वाला ही है इस शरीर से शरीर ही शरीर है इस शरीर आत्मा से तेजस अधिक सूक्ष्म अन्न द्वारा उपचित होता है प्राणात्मभूत विद्वान की सर्वात्मकता का वर्णन जनक की अभय प्राप्ति और याज्ञवल्क के प्रति आत्मसमर्पण स एस हृदय भूतस्तेजसूक्षम भूतेन प्राणेन विधीयन प्राण एव भवति वह यह भूत प्राण से धारण किया जाकर प्राण ही हो जाता है तची दिपांच प्राणदक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणा प्रतीचि दिप्रत प्राणा उदीची दिगुंदंच प्राण ऊर्ध््वादूर्ध्वा अवाची दिग्वांचण सर्वाद प्राण स सर्वे प्राणा नेता गृह्यो नी गृहते शो न नहि श्रियते संगो नहि सज्जते शिथो न व्यतते नृष्य भय वै जनक प्राप्त होवाच याग्रवल्य साहोवाच जनको वैदेहो भयम् वैदेहोभ वागछता दगवन्न भेदसे नमस्ते विदेहायम अहमस्मी उस विद्वान के पूर्व दिशा पूर्व प्राण है दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण है पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण है उत्तर दिशा उत्तर प्राण है ऊपर की दिशा ऊपर के प्राण है नीचे की दिशा नीचे के प्राण है और सम्पूर्ण दिशाएँ संपूर्ण प्राण है वह यह नेत नेत रूप से वर्णन किया हुआ आत्मा अग्रीय है वह ग्रहण नहीं किया जाता वह अशीर्य है की नष्ट नहीं होता असंग है उसका संग नहीं होता वह अबद्ध है व्यथित नहीं होता और क्षीर्ण नहीं होता हे जनक तू निश्चय अभय को प्राप्त हो गया है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा उस विदेहराज जनक ने कहा हे भगवान याज्ञवल्क जिन आपने मुझे अभय ब्रह्म का ज्ञान कराया है उन आपको अभय प्राप्त हो आपको नमस्कार हो ये विदेश देश और यह मैं आपके अधीन है तस् सेदुष क्रमेण वैश्वाहराद तेजस प्राप्त से हृदयात्मन आपन्न हृदयात्मन प्राणात्मन आपन्न प्राची दिखाच प्रागृता प्राणा हा तथा दक्षिणादिक दक्षिणे प्राणा तथा प्रतीची दिग दिग्प्रत्यंची दिगुदंच प्राण ऊर्ध्वादिगूर्ध् प्राणा अवाची दिग्वांचे प्राणा क्रमश वैश्वा नर से तेजस को उससे को और हृदयात्मा से प्राणात्म भाव को प्राप्त हुए इस विद्वान के प्राची दिशा पूर्वगत प्राण है तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण है इस प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण है उत्तर दिशा उत्तर प्राण है ऊर्धु दिशा ऊर्धु प्राण है नीचे की दिशा नीचे के प्राण है और संपूर्ण दिशाएँ संपूर्ण प्राण है एवं विद्वान क्रमेण विद्वानक्रमेण नोपगतो भवति तम सर्वात्म प्रत्यगात्मन्यूपसंगृह दुर् दृष्टम नेतात्म तुरीय प्रतिपद्यते यमें स विद्वान क्रमेण प्रतिपद्यते सीति नेत्यात्मेत्यादि न ऋषतीत्यंतम व्याख्यात में इस प्रकार विद्वान क्रमश सर्वात्मक प्राण को आत्मभाव से प्राप्त हो जाता है उस सर्वात्मा का प्रत्यगात्मा में उपसंहार कर दृष्टा के दृष्टिभाव अर्थात नेति नेति इस प्रकार निर्देश किए गए तुरीय आत्मा को प्राप्त हो जाता है इस क्रम से यह विद्वान जिसे प्राप्त होता है वह यह नेतने नैति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा है नेत नैति आत्मा इससे लेकर न ऋष्यति यहाँ तक की व्याख्या पहले की जा चुकी है अभयम अभयम वैजनमरणादी निमित्त भैशून्य हे जनक इति है किलो वाचोक्तवाजवल तदैतदुक्त अथ वैते हम तक्षा यमीष्यसी हे जनक तू अभय को अर्थात जन्म जन्मरणादिशून्य ब्रह्म को प्राप्त हो गया है ऐसा निश्चय है याज्ञवल्क कहा इस प्रकार यह कहा गया अब तुझे यह बतलाता हूँ जहाँ कि तू जाएगा स वाचा, जनको वैदेहोभ अभी गाद गु यस्व नोष्मा हे याज्ञवल्क भगवन पूजावन अभयम ब्रह्म वेद से प्राप्तवाधीताज्ञ्यवधाप नयेन इत्यर्थः हम विद्याम प्रयक्षा साक्षात् दत्वते अतो नमस्ते स्तु इमें विदेहास्तव यथेषं भुज्यता अय चाहमस दास यथे माम्यम चुकीपय्वर्थ उस जनक ने कहा हे भगवन पुज्यज्ञ तो वल्क्य जो आप हमें अभय ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हैं अर्थात उपाधिकृत अज्ञान रूप पर्दे को हटाकर ब्रह्म की प्राप्ति करा रहे हैं उन आपको भी अभय ही प्राप्त हो साक्षात आत्मा का हिदान करने वाले आपको मैं इस विद्या के बदले में और ख्या दूँ इसलिए आपको नमस्कार है यह विदेह राज्य आपका ही है आप इसका यथेक्ष भोग करें और यह मैं भी आपके दास भाव में स्थित हूं तात्पर्य यह है कि मुझे और इस राज्य को आप आपेक्षानुसार प्राप्त करें इति उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषदभाष्ये चतुर्थाध्याय द्वितीयम कुर्च ब्राह्मणम